ओम भद्रं भी ओ भद्रम कर्णे शृया दवा भद्रम पश्येम्षिरा स्थिरंगेस्तवा सस्तमीर्भ्यसे जलायु शि शांति शांति अथर्वीय प्रश्नोपनी प्रथम प्रश्न के नवम मंत्र के ऊपर कुछ विचार कर रहा था जो प्रजा की सृष्टि कैसी होती है वो प्र, प्रक्रिया बदलाई आ रही है यहाँ के हिसाब से सबसे पहले प्रजा काम प्रजापति ने दो व्यक्ति सृष्टि की रही और प्राण करके आया जो ये मेरे सारी प्रजा इनके माध्यम से सृष्टि हो करके रही, हो रही पाने? और प्राण रही माने चंद्रमा अन्न और प्राणमान्य सूर्य अग्नि अत्ता ऐसा बताया उन्हीं की चर्चा चल रही थी और वो दो दोनों के माध्यम से सर पैदा किया एक संवत्सर रूप में आ गया प्रजापति नव मंत्र में कहा चंद्र सूर्य के माध्यम से सर बनता है क्योंकि ये एक वर्ष होता है सौरमान और चांद्रमान दो को लेकर के होता है तिथि और अहोरात्र अहोरात्र हिसाब चलता है सूर्य के माध्यम से और तिथियां जो चलती है वो चंद्रमा के हिसाब से दोनों मिलकर के संवत्सर होता है तो वो प्रजापति जो चंद्र सूर्य के रूप में आया वही प्रजापति अब संवत्सर रूप में आ जाता है प्रजापति से ही सृष्टि होनी है सब तो यही बदलासर वही प्रजापति कहा था संवत्सर प्रजापति है तस्य अयन है दो उसका अयन है दो मार्ग है संवत्सर रूप जो प्रजापति है उसका दो मार्ग है दक्षिण का उत्तरम का एक दक्षिणायन मार्ग एक उत्तरायण मार्ग सम दो भागो में बटा हुआ होता है छह महीना दक्षिणायन छ महीना उत्तरायण होता है तत्माने माने तत्र उन दोनों में से ये है हई तद इष्टापूर्ति कृतपतिपास जो लोग केवल अनित्य के उपासना करते हैं कर्म करते हैं केवल कर्म करते हैं इष्टापूर्त दो प्रकार के कर्म है जो में हुआ करता है कर्म होना था आज तो समाप्त है में करते थे लोगों इष्ट कर्म और पूर्व कर्म तो तीसरा कर्म है टीका में देंगे होगा <coughs> तत्व कर्म भी होगा गृहस्थाश्रमियों के लिए लगा हुआ कर्म होता है कर्म इष्ट तत्व तीन कर्म होते हैं मनुष्य में चर्चा है उसको टीका में बताएंगे तो दो कृत तो ये कर्म कृतम माने अनितम कर्म अनित्य है कर्म का फल भी अनित्य चंद्रलोक जो मिलता है स्वर्गलोक मिलता है या चांद्रमशम अभिजय बोलेंगे चंद्रलोक प्राप्त करेंगे कर्म करके चंद्रलोक माने स्वर्गलोक अनित्य कृतम माने अनित्य है अनित्य की उपासना करते हैं अनुष्ठान करते हैं ते ये लोग जो गृहस्तल है चांद्रमसम लोक अभी जायते हैं चंद्रलोक का अर्थ स्वर्गलोक कहीं तो जीत लेते हैं वो कर्म के आधार पर कृष्ण कर्म पूर्त कर्म तत्त कर्म के आधार पर चंद्रलोक को जीतते हैं मान स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं ते एवं पुनरावर्तन जो स्वर्ग गए हुए होते हैं चंद्रलोक गए हुए होते हैं वो पुनरावृत्ति होती है जब जब तक आपका कर्म का फल है भोगेंगे फल समाप्त होने पर पुनरावृत्ति होगी पुनरावर्तन थे ये जो चंद्र लोग गए हुए लोग हैं इष्टा को इष्ट कर्म दत्त कर्म पूर्त कर्म करने वाले लोग मैंने उपासना जीवन में नहीं ये खाली कर्म करते हैं ऐसे लोग तो ये पुन, वापस होते हैं तस्मात एते ऋषय है प्रजा कामा ये ऋषियां कैसे हैं ये प्रजाकाम हैं संतान चाहने वाले क्या होते हैं दक्षिण को जाते हैं मैंने दक्षिणा मार्ग को जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं ऐसा कहा ऐसा रही या पितरियाण यही रई है जो रई और प्राण की सृष्टि किया कहा था ये रई में आ गया दक्षिणान मार्ग बन गया रई प्रजापति के दो जैसे एक दक्षिणान मार्ग में आ गया, गया रई और दूसरा जो प्राण करके कहेंगे वो उत्तराण मार्ग की तरफ हो जाएगा ये मंत्र था इसका चल रहा भाष्य चल रहा है पूर्व में भाष्य पूर्व से शुरू है यश अशोर चंद्रमा मूर्तिर अन्नम अमूर्तिश मूर्तिर अन्नम यशो चंद्रमा जो चंद्रमा है मूर्ति है मानी स्थूल है मानी मूर्ति आकारवान है और अन्न है जो ऐसा है वह और अमूर्ति प्राण और आकार के रही जो प्राण है दो दो चीज थे प्रजापति के एक मूर्ति एक अमूर्ति अमूर्ति प्राण जो प्रजापति दो रूप में पैदा हुआ प्राणो अत्ता अमूर्ति प्राण कौन है अत्ता है और अन्न में है रई जो है अन्न में है ये दोनों और आदित्य है वो प्राण को आदित्य रूप से कहा था आदित्य तद एकमे तद मिथुन ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा है ये प्रजापति ने संकल्प से दोनों को बनाया ये कहा था एक मिथुन है जोड़ा है सर्वम सबके सब ये दोनों के दोनों ये मिथुन है जुड़ा है कहा कथम कैसे प्रश्न हुआ तो कहा प्रजा कर प्रजा कैसे करेंगे उन्होंने ये ये दोनों मिलकर के मेरी प्रजाएं उत्पन्न करेंगे दोनों के माध्यम से प्रजा उत्पन्न <meva> <Vermont> होगी कहा था इति कैसे कहाजा उत्पत्ति करेंगे तो आगे कहा जाता है प्रजापति है चंद्र सूर्य के माध्यम से चंद्र सूर्य के माध्यम से ही संवत्सर बनता है और संबत्सर रूप में आने के बाद में मास रूप में आ जाएगा महीना बारह महीने मिलकर के संवत्सर बनना है वो प्रजापति मास रूप में आ जाएगा फिर मास रूप में आने के बाद अहोरात्र मिलकर के तीस दिन हो जाएगा तो एक महीना हो जाएगा फिर अहो आह, अहोरात्र रूप में आ जाएगा प्रजापति फिर उसके बाद में अन्नादि की उत्पत्ति होगी अहोरात्र के माध्यम से उसके बाद फिर रज तैयार होगा उसे प्रजापन्न होगी ये कहना चाहते हैं <coughs> अच्छा भाष्य आगे कहते हैं तरेव इत्यादि कहा था वही जो मिथुन हो गए तरेव काला वही काल हो जाता है संवत्सर हो जाता है कौन जो रही और प्राण जो पूर्व में चर्चा थे चर्चा में थे आदित्य और चंद्रमा करके चर्चा हुई तदेव मैंने जो मिथुन जो मिथुन एक जोड़ा बना हुआ है चंद्र सूर्य का जोड़ा और अत्ता अग्नि उसी को अत्ता और अग्नि कहा था प्राण और ये अन्न और अत्ता बोला हुआ था प्राण कहा था वही तदेव मानी वही जो मिथुन है जोड़ा है वह काल अह वही जो काल है संवत्सर काल हो गया संवत्सर रूप में आ गया उसी से संबत्सर बना गई प्रसिद्ध है प्रजापति वही प्रजापति इस रूप में हो गया संबत्सर प्रजापति क्योंकि देखो संबत्सर की जो निर्माण है संबत्सर का निर्माण होता है किससे होता है ये दोनों से होता है चंद्र और सूर्य से होता है वही उसी के माध्यम से संबत्सर बनता है इसलिए कहा संबत्सर को प्रजापति कहा क्यों वो प्रजापति पहले चंद्र सूर्य के रूप में आ गए और चंद्र सूर्य के द्वारा क्या बनता है तो संभत्सर बनता है और प्रजापति संभत्सर रूप में आ जाएगा ये कह रहे हैं संभत्सर श्या चंद्रादित्य निवर्त निवर्त्य तिथि अहोरात्रुदाय संभत्सर संवत्सर संबथ्थर माने क्या चीज है मानी होता क्या है चंद्र और आदित्य के द्वारा निर्माण होने वाले होते हैं तिथि और अहोरात्र अहोरात्र होता है आदित्य के माध्यम से और तिथि होती है चंद्रमा के हिसाब से चंद्रादित्य निर्वर्त्य माने निष्पन्न होने वाले चंद्र और आदित्य के माध्यम से तैयार होने वाले कौन तिथि अहोरात्रुदाय तिथि और अहोरात्र जो समुदाय है ये सब वही संबंध सर होता है तिथि का और अहोरात्र के समुदाय को संबंध सर बोलते है और तो कुछ नहीं है वो यही है संवत्सर तद अन्यवाद रई प्राण मिथुनात्मक एवं उच्च है इसलिए वो जो रई और प्राण से अभिन्न हो जाता है संवत्सर पूर्व में रही प्राण का था कारण से कार्य अभिन्न होता है वो तो कारण है रही और प्राण कारण बन गया और संबद्ध बन गया कार्य जो कार्य जो होगा कारण से अभिन्न होता है घट जिसको बोलते हैं वो मिट्टी से अभिन्न है कारण तो कार्य से भिन्न हो जाता है किंतु कार्य जो होगा कारण से अभिन्न होता है मानी कार्य नाश होने पर भी कारण रह जाता है इसलिए कारण को भिन्न माना जाता है किंतु कार्य जो होगा कारण के नारायण पर कार्य रह नहीं सकता वो तो कारण रूपी है वो कारण से अभिन्न होता है कार्य तो ये चंद्र सूर्य का कार्य रूप में आ गया कौन संभत्सर इसलिए चंद्र सूर्य रूपी है वो यही कह रहे हैं तद अन्यवाद चंद्र जो और प्राण से अभिन्न है अनन्य है कौन रई प्राण विधनात्मक इसलिए संबत्सर को एक जोड़ा माना क्या रही और प्राण के समुदाय को संबत्सर कहते हैं यह अर्थ आ जाए एक आ उचित तब कथम वो कैसे होगा प्रश्न उठा कैसे उपायेगा तब तो बताते हैं तस्य संवत्सर से प्रजापति जो संवत्सर सरूपी प्रजापति है प्रजापति अभी सर के रूप में पहुंचा हुआ है चंद्रादित्य के माध्यम से वो प्रजापति तस् संवत्सर से प्रजापतिर अयन मार्गो दो अयन है अयन मान मार्ग दो मार्ग है अयन प्रथमा के दो वचन है दो अयन है दो मार्ग है मार्गो दो, दो मार्ग है दक्षिणमश उत्तर दो, दो, दो, दो, दो मार्ग है दो अयन बोलते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण करके बोलते हैं मार्ग हैं प्रजापति का प्रसिद्ध है दो अयन दो मार्ग प्रसिद्ध है कैसे लक्षण है छे छह महीना का स्वरूप अयंगा अयन का छे छह महीना का स्वरूप होता है याद्याम दक्षिणेना उत्तरे सविता जिससे कि दक्षिणायन मार्ग से और उत्तरायण मार्ग से सविता याति सविता चलता है कभी दक्षिणां मार्ग में चलेगा कभी उत्तरायण मार्ग श्रावण से लेकर के पौष तक दक्षिणां मार्ग में सविता होता है और मार्ग से लेकर के आषाढ़ तक उत्तरायण मार्ग में होता है सविता ये दो मार्ग होता है दक्षिणां और उत्तरायण क्योंकि श्रावण संक्रांति को दक्षिणायन संक्रांति कहते हैं और मकर संक्रांति को उत्तरायण संक्रांति होते हैं ये चलता है सक्रांति का अर्थात आदित्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने का नाम है बारह राशि हैं बारह महीने में सूर्य एक महीना तक एक, एक राशि में रहता है अभी मकर में शुरू हो गया कल से एक महीना तक सूर्य मकर में रहेंगे उसके बाद कुंभ में जाना है फिर मीन में जाना ऐसा तो ये कहा षण मास लक्षण यह दिन दोनों मार्गो से दक्षिण है ना उत्तरायण जो मार्ग है दक्षिण है उत्तरायण मार्ग दो, दो है इनसे या सविता सविता यात्री सविता चलता है केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्मवत विदर यह सविता दक्षिणा उत्तराय मार्ग से क्यों चलता है प्रश्न आता है उत, प्रश्न उठता है तो उत्तर देते हैं केवल कर्मियों को कर्म का फल देना है केवल कर्मियों को फल क्या मिलेगा स्वर्ग अग्नि आदि कर्म कर रहे हैं उपासना नहीं है उनको क्या कौन सा फल मिलेगा स्वर्ग लो, लोग मिलेगा फल मिलेगा और केवल उपासना जो करते हैं अथवा कर्म सहित उपासना करते हैं उनके लिए ब्रह्मलोक के तरफ जाना है ये दो दिखाना चाह रहे हैं दक्षिणा मार्ग इसलिए है कर्मियों का फल देने के लिए सूर्य सविता चलते है हैं दक्षिणाय मार्ग में क्यों चलते हैं कर्मियों का फल देना है स्वर्ग देना है इसके लिए और उत्तरायण मार्ग में क्यों जाते हैं उपासकों को अथवा कर्म सहित उपासना करने वालों को ब्रह्मलोक की तरफ देना ना? ना? है फल देना है इसके लिए चलते हैं ये कहा केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्म पदाश केवल कर्मियों को भी फल देना है लोकान विधत आगे है लोगों का विधान करता हुआ केवल कर्मियों का भी लोक दिखा का विधान करना है स्वर लोक का विधान करना है सविता ने दक्षिणायन मार्ग में चल करके और ज्ञान संयुक्त कर्म पदाश दूसरे ज्ञान माने उपासना उपासना सहित कर्म करने वाले लोग और केवल उपासना करने वाले लोग इनको भी लोक का विधान करना है ब्रह्मलोक देना है ये दोनों को तत्त लोगों को विधान करने के लिए दो मार्गों में सविता चलते हैं ये कहा इधर टिप्पणी थी दक्षिण पंचम एनब अंतम दक्षिणश्याम दिशा इतना ये तो दक्षिण तो ना आपको लगता होगा उत्तरेना दक्षिणे ना तृतीय का एक वचन लगता होगा किन्तु ये, ये ना ये सप्तमी है समझना इसको व्याकरण में सूत्र आता है एनअ अंतरश्याम अधूरे अपी को छोड़कर अन्यत्र में ये जो एनअ प्रत्यक होता है एनअ प्रत्यय लग करके दक्षिणेना ऐसा बना हुआ है उत्तरेना ऐसा बना है ये तृतीया का टाप विभक्ति का रूप नहीं है एनअ प्रत्यय लगा हुआ है माने अर्थ आएगा दक्षिण दिशा में चलते हैं दक्षिण दिशा के द्वारा चलते हैं नहीं दक्षिण दक्षिण दिशा में चलते है उत्तर दिशा में चलते हैं ये मे अर्थ निकाल है इसका सप्तमी का अर्थ निकाल है ये कह रहे हैं टिप्पणी का दक्षिण कर रहे सप्तमी का अर्थ निकालना है तृतीय का नहीं ये पद नहीं है ये है। ये ना लगा हुआ है ऐसा कहा आगे कथम कैसे चलते है सविता हो कि कथम कैसे होगा कर्म का फल कैसे मिलेगा लोगों को तब आगे बोलते हैं कथम प्रश्न हुआ उत्तर देते तत् तक मंत्र में न तद ये हवई तद इष्टापूर्तविधि ये मंत्र में तत तद अर्थ तत्र उन दोनों मार्गों में से <coughs> केवल कर्मियों को कौन सा फल देना है और ज्ञान उपासना सहित कर्मी को कौन सा फल देना है इसके लिए कहा तत तत्माने तत्र ब्राह्मणादिशु ये हवई तद उपास ब्राह्मणादि जो प्रजाएं हैं कोई भी हो प्रजा है तद उपासक उस प्रजापति की उपासना करते हैं मान केवल कर्म करते हैं थवा अच्छा उपासना करते हैं उपासते इति क्रिया विशेषण दीप्तिया तत्शब्द या दो है कह रहे मंत्र में दो है एक तो तद ए में है आगे तूर्ति करके दूसरा तद है मंत्र में ध्यान देना है तत्शब्द दो दो बार है दूसरा वाला जो तत् वाला तो तत्व अर्थ तो हो जाएगा पहले वाला तत्व दूसरा वाला तत्व अर्थ होगा क्रिया विशेषण तो उपास क्रिया है उसका विशेषण है दूसरा वाला शब्द ऐसा है समझना ये कहा क्रिया विशेषण द्वितीय द्वितीय जो शब्द मंत्र में है वो क्रिया का विशेषण क्रिया पद कौन है उसका विशेषण है वो ये कहा तो इष्टापूर्ति में द्वंद समास है इष्टम चूर्तम च इष्टापूर्ते ऐसा है एक इष्टकर्म और एक पूर्त कर्म दोनों को कहा इष्टापूर्ते नपुंसक में प्रयोग है प्रथमा के दो वजन जैसे ज्ञान ज्ञानी तो में ही बनाते हैं प्रथमा दो वजन वैसे यहाँ भी है तो इष्टापूर्ति में इष्ट कर इष्ट शब्द था यह आकार कहां से आ गया तब तो टिप्पणी में कहते हैं इष्टापूर्ति अन्य शाह में भी दृश्यते पूर्व पद से दीर्घ अन्य शाह दृश्यते ऐसा सूत्र है व्याकरण में उससे पूर्व पद दीर्घ हो गया इष्टा बन गया इष्टापूर् ऐसा बना हुआ है ऐसा इष्ट कर्म पूर्त कर्म दो कर्म करते हैं इष्टकर्म क्या है पूर्त कर्म क्या है टीका में मनुस्मृति का श्लोक दे देंगे मनुस्मृति का श्लोक देंगे इष्ट किस को इत्यादि कृतम एवं उपास अनित्य की ही उपासना करते हैं इष्टकर्म भी अनित्य है पूर्त कर्म भी अनित्य है और उसका पल भी अनित्य है अनित्य की उपासना करते हैं मान अनुष्ठान करते हैं उपासना माने अनुष्ठान कर्म की उपासना करते अनुष्ठान करते हैं जो लोग ब्राह्मण आदि जो भी करते हो करके हो नाकृत नित्य की उपासना नहीं करते हैं, नित्य क्या उसका नहीं करते हैं। ना नित्यम ते ये लोग चांद्रवश एक अभिजय ते मंत्र है चंद्र लोग को ही जीत लेते हैं मोहन स्वर्ग लोग को जीतते हैं अपने कर्म के आधार पर चांद्रवश मैंने चंद्रवशी भवम प्रजापतिर मिथुनात्मक अंशम ये चंद्रवशी भवम चंद्रवसम चंद्रमा में होने वाले को चांद्र फल प्राप्त करेंगे मान चंद्रवश होता है उसके फल को कहेंगे चांद्रवसन कैसा है वो प्रजापति मिथुनात्मक प्रजापति जोड़ा रूप में था सूर्य और चंद्र के जोड़ा रूप में था मिथुनात्मक था जोड़ा था उसका एक अंश है स्वर्ग स्वर्ग चंद्र जो है उसका एक अंश है एक जोड़े में एक अंश बनता है चंद्र अंशम रईम जो रई करके कहा था जिसको उसको प्राप्त करते हैं अन्नम अन्न कहा था अन्नभूतम अन्न स्वरूप जो है अट्टा स्वरूप नहीं प्राप्त करेंगे अन्न स्वरूप को प्राप्त करेंगे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे अभिजय दे जीत कृत रूप क्योंकि कार्य रूप होने से कृत रूप है कार्य रूप है अनित्य है होने से चांद्रमस्य चांद्रमस स्वर्ग जो प्राप्त किया अनित्य है तो इसलिए सर्वत वचप कृत कृतक्षया वही रहते हुए जब कृतक्षय हो जाएगा आपका कर्म का फल समाप्त हो जाएगा स्वर्ग भूगते भूगते जब कर्म का फल समाप्त हो गया कृत जो किया था समाप्त हो गया कृतक्षय हो जाने से तत्र कृत क्षया दूसरी स्वर्ग में ही कृतक्षय हो गया आपका जो किया था समाप्त हो गया फल समाप्त हो गया अब पुनरावर्तन दे फिर वापस आ जाते हैं ये था था इमाम लोकम मुंडक मुंडक बता दिया में आया इस इस्लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं इससे भी और मनुष्य मनुष्य लोक मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं अथवा पशु पक्षी शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कर्म होगा ये कर्म तो भोग दिया जितना था प्रारोह वहां जाके एक प्रारोह बना भोग दिया बाकी तो संचित में से जैसा फल देने के लिए उन्मुख होगा वो बनना पड़ेगा आपको मनुष्य ही मिलेगा स्वर्ग से आने वाला कोई मनुष्य शरीर ही होगा कोई निर्णय नहीं ले सकते कहीं भी जा सकता है हिमम लोकम हीन तरम बात ऐसा है इस श्लोक माने मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर सकता है वो अथवा अथवाम से हीन जो होगा पशु पक्षी आदि के शरीर भी प्राप्त कर सकता है स्वर्ग भोगने के बाद जो स्वर्ग भोगने के लिए जो कर्म किया था वो तो पूरा हो गया वहां भोग के खत्म कर दिया है आगे फिर संचित में से कौन बलवान बनेगा वह उसके आधार पर शरीर में इमाम इम लोकनर बा भी सही अस मुंडकमे कह बता दिया था अथ यस्मा प्रजापतिम अन्नात्मक प्रजापति का ही जो प्रजापति अन्नरूप प्रजापति हो अन्नूपजापति चंद्रलोक अन्नूपजापतिया अन्ना फल अभी निर्भर फल रूप से प्रजापति को अन्न रूप में संपादन करते हैं माने भोग्य रूप में संपादन करते हैं कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाके भोग भोगते हैं ये कहा चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा कर्मणाते ऋष चंद्रमा को जीतते जीते माने चंद्र लोग प्राप्त करते हैं कौन इष्टापूर्त करने वाले ऋषि लोग ये ऋषाय जो ऋषि लोग हैं लो केवल इष्ट कर्मा पूर्त कर्म करते हैं कर्मणा कर्मणाते ऋषय था संधि हो रखी है ऐसा है कर्मणा एते ऋष स्वर्गद्रष्टा रहा केवल स्वर्गों को देखने वाले ऋषि थे ये ब्रह्मलोक को नहीं दिखता था इनको केवल स्वर्ग देखते थे कर्म करो कर्म करो सबको ये बोलना स्वर्ग स्वर्गद्रष्टा है ऋषि का अर्थ है स्वर्गद्रष्टा स्वर्ग देखने वाले प्रजा काम जो प्रजा चाहने वाले संतान चाहने वाले प्रजा प्रजा चाहने वाले ग्रस्था जो ग्रस्त लोग हैं, स्वर्ग लोगों को प्राप्त करेंगे केवल कर्म करते हैं तो कर्म करने से फल यही होगा गृह तस्मात स्वकृतमेव एवं दक्षिणम दक्षिणायनो उपलक्ष दक्षिणायन उपलक्षितम चंद्रम प्रतिबल अपना किया हुआ ही फल प्राप्त करते हैं द, उन्होंने दक्षिण मार्ग को लेकर के कर्म किया था स्वकृतम स्वयं क्रिया हुआ दक्षिण दक्षिणायनो उपलक्षित दक्षिणायन के द्वारा उपलक्षित ये होगा चंद्र लोग स्वर्ग उसी को प्राप्त करते हैं अपना किया हुआ जैसा कर्म के आधार पर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं कहा ये अभ रही अन्नम यह पित्रियाण ये जो पित्रियाण मार्ग है दक्षिणायन मार्ग तो पित्रियाण बोलते हैं यही रही है यही अन्न है किसी को अन्न कहा यही रही कहा पहले ये सवै रही अन्नम यही रही है पूर्व मंत्रों में जो रही और अन्न की चर्चा हुई थी यही मार गई है यह पितृण पित्रियाण पित्रियान उपलक्षित चंद्र मानी पितृण के द्वारा दक्षिणा के द्वारा उपलक्षित जो स्वर्ग है यही है रही और यही है अन्न एक पूर्व पृष्ठ स मिथुनम उत्पादयते उपक्रांत शुरू में कहा था प्रजा काम हो गई प्रजापति इत्यादि था मिथुनम उत्पाद ऐसा आया था सो so, तपस्त तप तपस्थ तप मिथुन उत्पाद ऐसा आया था एक जोड़ा पैदा किया आया था यहाँ से आरंभ करके मिथुन उपक्रांत था आरंभित किया था मिथुन वो मिथुन को यहाँ आके उपसंहार करते है चंद्र सूर्य रूप मिथुन को यहाँ पूरा करते हैं कि संबत्सर चलाके आगे कहना चाह रहे इसलिए भाषण में कहा था यश असो चंद्रमा मूर्ति अन्नम जो चंद्रमा है मूर्ति है अन्न है और अमूर्ति प्राण जो अमूर्ति है प्राण है अत्ता है आदित्य है तद इनको मिथुन कहा था सर्व ये सब कैसा मिथुन ही होता है कथम प्रजा कर सकते थे कैसे प्रजा करेंगे तो उसके उत्तर देते है कहा ठीक है यश असो चंद्रमा यश अमूर्त प्राण एक मूर्त चंद्रमा है ये जो चंद्र चंद्रलोक चंद्रमा और यश अमूर्त प्राण जो अमूर्त प्राण है तद एक मित्र दोनों एक जोड़ा तो बनाए प्रजापति ने जोड़ा रूप में आया सर्व सर्वात्मक मित्र सर्व रूप था वो दोनों उसी से सर्व संसार होना है ये तो बहुदा में बहुधा प्रजा कर पूर्व मंत्र में कहा था कि ये दोनों मेरे बहुत सारी प्रजाएं सृषि करेंगे इनके ये इनके माध्यम से सारी प्रजाओं की सृष्टि होगी ये सोच करके इनको सृष्टि किया था प्रकार है ना किस प्रकार से ये दोनों सृष्टि करेंगे जो प्रजापति की इच्छा है ये तो प्रजा करिष्यतः बहुधा बहु। प्रजा करिष्य जो कहा ये दोनों मेरे सारी प्रजाओं को बनाएंगे करके जो कहा वो कैसे करेंगे प्रश्न आया कथम करके प्रश्न आया कथम प्रजा करिष्यतः प्रश्न उठा उच्च से उत्तर देंगे ठीक है रई प्राण जो संवत्सरादि द्वारा प्रजा सृष्टित्व में रही प्राण के माध्यम से प्रजा सृष्टित्व तो प्रजापति में आ जाएगा सीधा सीधा नहीं सीधा ब्रह्मा जी मनुष्य आदि को नहीं बनाएंगे पहले रई और प्राण बनाएंगे फिर संवत्सर रूप में आ जाएंगे संवत्सव रूप के बाद मास रूप में आएंगे मास रूप के बाद अहोरात्र रूप में ऐसे करते करते प्रजा सृष्ट करने पहुंचेंगे ये करना है ऐसे माध्यम दिखाना है एक तदेव मिथुन में वह संवत्सर काल है आगे भाष्य में तदेव काल शब्द है मान तदेव मान मिथुनात्म का जोड़ा रूप है जो चंद्र सूर्य का जोड़ा है मिथुन है वही संवत्सर काल को तदेव करके भाष्य में कहा अगले पृष्ठ में, में जो सूर्य में तदेव काल है वैसा दिया उसका अर्थ ही है जो मिथुन एक जोड़ा है काल इत्यादि सच प्रजापति ही वो जो काल है संवत्सर है वो प्रजापति ही है प्रजापति ही उस रूप में आ गए सच्चा प्रजापति वो काल जो है संवत्सर वो प्रजापति ही है क्यों प्रजापत्यात्मक मिथुन जो मिथुन थे प्रजापति स्वरूप हो गए थे कारण से कार्य अभिन्न होता है प्रजापति से एक मिथुन पैदा हुआ जो जोड़ा चंद्र सूर्य का जोड़ा पैदा हुआ प्रजापति रूप है जो वो प्रजापति रूप से पैदा हुआ संवत्सर भी प्रजापति रूप है प्रजापत्यात्मक मिथुन निर्वत्यवा प्रजापति प्रजापत्य प्रजापति स्वरूप जो मिथुन है उससे द्वारा निर्वर्त हो गया कौन संवत्सर सर संविधा कहा था प्रजापति से निर्मित हो गया संबत्सरा इस माध्यम से एक भाष्य में कहा था ठीक है तद उपहा कैसे प्रजापति ऐसे आएगा अब तो कहते हैं जो चंद्र सूर्य बना हुआ प्रजापति है चंद्र सूर्य के माध्यम से संवत्सर बनता है एक भाष्य में कहा टीका में कहा तद उसी की सिद्ध करते हैं कैसे चंद्रादित्य निर्वर्त तिथि चंद्र और सूर्य के के माध्यम से होने वाले तिथि और समुदाय को अहोरात्री ती अच्छा भाग्य टीका पूर्व में चंद्र निवर्त तिथा निवर्त चंद्रमा से निर्माण होती तिथियों की तिथि आदित्य निर्वर्त निर्वत्या निर्वर्त्याणी अहोरात्रणी और आयत्य के द्वारा संपादित होने वाले अहोरात्र होते हैं चौबीस घंटे जो दिन बोलते हैं जिसको इति विभाग दोनों मिल करके एक संवत्सर बनता है ये टिप्पणी एक है दो की टिप्पणी अहोरात्राणी यहां नादृतम तो कहते व्याकरण में जो है ना अहम शब्द रात्रि शब्द अह शब्द ये अंतिम में हो तत्पुर समास में होता क्या है कि एक टच प्रत्यय हो जाना चाहिए और पुलिंग में प्रयोग होना चाहिए पुलिंग में प्रयोग होना चाहिए उस शब्द रात्रा नाहपुंसी ऐसा सूत्र है उस शब्द को पुलिंग में होना चाहिए और अहोरात्राणी करके नपुंसक लिंग में प्रयोग कर दिया है बहुवचन है प्रथमा की बहुवचन है अहोरात्राणी तो बहुवचन में अहोरात्राह बोलना चाहिए था कि तो अहोरात्राणी बोला हो है बहुवचन में नपुंसक लिंग में है इसको लेकर के कह रहे हैं जो अहोरात्राणी जो लिख दिया है ये कैसा लिखा होगा रात्रा नापुं थी ना आदर उस सूत्र को आदर नहीं दिया अगर उस सूत्र को ले लेते तो ये नपुंस में प्रयोग नहीं होता ओहोरात्रा बोलना चाहिए था अहोरात्राणी बोला हुआ है उस सूत्र को स्वीकार नहीं किया यही टिप्पणीकार ने कहा आगे टीका मैं काल कालस्य कथम तदात्मकता चलो चंद्रा सूर्य के द्वारा निर्माण हो गया काल का संवत्सर का, काल माना संवत्सर का निर्माण होने पर भी फिर भी उसमें ये तदात्मकता कैसे आएगा सूर्य चंद्र रूप कैसे हो जाएगा ये संवत्सर ये शंका हो गई तब कहते हैं कार्य कारण और अभिराग कार्य कारण को अभेद करके कहा चंद्र सूर्य रूप है थी? प्रजापति तो चंद्र सूर्य रूप में आ गए थे उस चंद्र सूर्य रूप में प्रजापति से संभत्सर बना कार्य कारण का अभेद होता है कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है सोने के जो जेवर बोलते हैं वो सोने से अभिन्न है घट जैसे घट बोलते हैं वो मिट्टी से अभिन्न है जिसको पट बोलते हैं धागा से अभिन्न है कार्यकारण को अभेद लेकर के कहा ये कहा तद अन्य द्वारा में कहा था रही प्राण मिथुनात्मक उचित इसलिए संवत्सर को रई और प्राण दूसरा ही कहा जाता है क्योंकि रई मैंने चंद्र प्राण मैंने सूर्य वो दोनों से अभिन्न ही माना जाता है ठीक है न केवल तिथ्यादि द्वारा चंद्रादि निर्वर्तित्व संवत्सर से किंतु दूसरी बात यह भी समझ रहा संवत्सर जो है केवल तिथि और अहोरात्र मिलकर के संवत्सर बनता हो यह बात में दूसरी भी तरीका है दो आयन मिलकर के भी संवत्सर होता है तिथि और अहोरात्र से सं जैसे कहा केवल तिथि और अहोरात्र मात्र नहीं गिनना दो अयन दो मार्ग दक्षिणायन उत्तरायण से भी संवत्सर बनेगा ये न केवल चंद्रा चंद्रादि निवर्तित्व तिथ्यादि के द्वारा जब चंद्रादि चंद्रादि निवर्तित्व संवत्सर नहीं है चंद्र सूर्य के द्वारा ही निर्भति संपादन होना संवत्सर के बाद में और भी बात है क्या है किन्तु अयन द्वारा भी दो आयन के माध्यम से भी सर के निष्पाद निर्माण होता है इत्यादि वाक्य प्रश्न पूर्व है तस्य अयन इत्यादि इसलिए कहा मंत्र में दो अयन है उसके करके जो कहा था इसके माध्यम से अयन के माध्यम से भी संवत्सर का ही निर्माण होता है संवत्सर ही बनेगा दो अयन मिलकर के तो इसलिए हाँ तस् आयने दक्षिण उत्तरम चाहि जो है उसके उसका अर्थ किया ये बता रहे हैं इत्यादि प्रश्न ब्याज चष्टे तत्क इत्यादि वो कैसे होगा तब कहते हैं तस भाष्य में कहा तस् संवत्सर से प्रजाप्त मार्ग। है दो, दो मार्ग है उस प्रजापति नाम संवत्सर का दो मार्ग हैं दो आय इत्यादि कहा ठीक है चंद्रादित्य निवर्तित्व कुतो हितंतरादित्य चंद्रादित्य निवर्तित्व तो कैसे ये प्रश्न उठा देगा अन्य हेतु है क्या है गो अयन है दो मार्ग है इसकेतु से भी होता है एक केवल कर्मिणाम लोकान्वित दक्षिणा नहीं आती केवल कर्मियों को लोक माने कर्म फल स्वर्ग लोक देना माने कर्म का फल भोग देने के लिए दक्षिण के तरफ से सूर्य चलता है दक्षिणायन रूप सूर्य होते हैं एका केवल कर्मियों को फल देने के लिए अग्नि अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले ग्रस्त लोग हैं उनको फल देने के लिए ज्ञान है उत कर्मता और उपासना सहित कर्म करने वालों का या ज्ञान माने उपासना उपासना सहित कर्म करने वालों को लिए लोकान विदत्त उनको भी कर्म कर, उनका उपासना का फल देना है लोग माने फल फल देने के लिए उत्तरेड़ा यात्री उत्तर दिशा में सूर्य चलता है उत्तरायण मार्ग में चलता है सूर्य एक सविता इतिलक्षण चंद्र से आगे केवल सविता ही दो आयन वाला होता है नहीं समझ चंद्रमा भी दो आयन वाला होता है चंद्रमा भी कभी उत्तरायण चलता है कभी दक्षिणायन चलता है सूर्य का तो प्रसिद्धि है दक्षिणायन उत्तरायण करके तो चंद्र का भी है कैसे तो तीखा में दिखाते हैं ज्येष्ठ आदि दक्षिणायनम मार्ग शीर्ष से लेकर के कार्तिक तक दक्षिणायन में होते हैं चंद्रमा और मार्ग महीने से लेकर के बैशाख तक उत्तरायण मार्ग होते हैं चंद्रमा चंद्रमा का भी दो होता है जैसे सूर्य का दो है, है उसी प्रकार चंद्रमा का भी दो है दक्षिणायन उत्तरायण का भी है ज्येष्ट से लेकर का, कार्तिक तक दक्षिणायन और मार्ग से शीर्ष से बैशाख तक उत्तरायण ये चंद्र का चंद्र का हिसाब है यदि श्रुति सुप्रसिद्ध स्त्रुतियों में प्रसिद्ध है चंद्रमा जो दो के बारे में स्तुतियों में प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्धि नहीं है श्रुतियों में प्रसिद्ध है प्रसिद्ध होने से कहा ततच लोकान लोकांध विधातुम तय दक्षिणोत्तराभ्याम मार्गभ्याम <coughs> तथा कर्मिणाम कर्म करने वालों को फल देना है खाली कर्मों को ही नहीं टिप्पणी में कहा दो नंबर में केवल कर्मिणाम कर्म ज्ञान कर्म बताम च दो प्रकार के हैं केवल कर्मियों को फल देना है उपासना सहित कर्म करने वालों को फल देना है दोनों को फल देने के लिए दक्षिणोत्तराभ्याम अभ्याम गमनात दक्षिणोत्तर मार्ग से गमन करते हैं चंद्र सूर्य गमन करते हैं गमनाथ तन निमित्त आयन द्वे प्रसिद्ध उसी के द्वारा निमित्त से दो आयन की प्रसिद्ध है प्रसिद्धे तन निर्भरतोर अन्योर इति तद्वारा ये दोनों का निर्माण जो होता है क्या होता है उनके द्वारा संबल सर से तनिवर्तव संर भी उन्हीं के द्वारा निर्माण मानना पड़ेगा कहा चंद्रादित्य चंद्रा उसी के द्वारा निर्मित हुए प्रजापति से तो चंद्रादित्य के माध्यम से चंद्र है तो प्रजापति ही चंद्रादित्यो कथम लोक विधायक पृछती चंद्र और आदित्य में लोक विधान करना फल कर्म का फल देना उपासना का फल देना कैसे हो पाएगा ये पूछता है पूछता है कथम करके वास्तव में पूछा उत्तर देंगे कथम करके पूछा तो उत्तर देंगे क्या उत्तर देंगे तो मंत्र में दान तद ये भाई तद इष्टा इत्यादि है ये ये मंत्र का अर्थ करना है इसके लिए कहा तो ये पूछा उसने कथम भाष्य में पूछा आगे उत्तर दिया भाष्य में तत्मा ब्राह्मणादिषु ये हई तद उपास जो ब्राह्मणादि वर्गो में कोई भी हो जो उसकी उपासना करते हैं कर्म करते हैं तो क्रिया वो जो विशेषण द्वित शब्दे हई तदापूर्ते में तदा है पहले वाला में सप्तमी अर्थ में चंद्रादी दक्षिण दक्षिण उत्तरायन द्वारा लोक प्राप्त प्राप्त लोकया चंद्रादी तयस्त विधायक ते हवा इदिवाक्य पे चंद्रादित्य निवृत्त जो दक्षिण उत्तरायण द्वारा लोक प्राप्ति होनी है चंद्र आदित्य के द्वारा दक्षिणा उत्तरायण जो मार्ग बनना उसके माध्यम से लोक की प्राप्ति होनी है कर्म के फल अथवा उपासना का फल लोक है उनकी प्राप्ति में मन से लोक से अभी जो प्राप्य लोक होगा स्वर्ग और ब्रह्मलोक जो प्राप्त लोक होगा वो भी चंद्र आदित्यात्मक ही हो गया वो भी चंद्र और सूर्य रूपी हो जाएगा लोक भी त्व तद विधायेगा तुम इसलिए उन दोनों में भी चंद्रादित्य विधायक बन जाएंगे इति तदेह इत्यादि कहा तदेह बा इत्यादि वाक्य ने पर्यटित इसके तरह कहते हैं तत् तत्र शब्द भाष्य में कह दिया तत्र इत्यादि कहा इष्टम च इत्यादि मंत्र था इष्ट चूर्तम च इष्टापूर्त इत्यादि दिखाया था इष्टम च इत्यादि कहा तो इष्टकर्म क्या होता है पूर्तकर्म क्या होता है मनुस्मृति का श्लोक ला करके टिप्पणी में दिया टीका में दिया अग्निहोत्रम तपसत भेदा चुपालनम आतिथ्यम वैश्वेवश विधियते विधीयते कथ्यते इसको इष्टकर्म कहा जाता है इतने कर्म मिल करके एक कर्म होता है इष्टकर्म कितने हैं अग्निहोत्रम प्रतिदिन अग्निहोत्र करना शायन सुबह आहुति डालना अग्नि में आहुति डालना माने ये विवाहित गृहस्थ कर है ब्रह्मचारी का काम नहीं है वानप्रस्थि नहीं सन्यासी नहीं श्रमी का काम है अग्निहोत्र करना तप इंद्रिया समय तप करना और सत्य बोलना सत्यम सत्य भाषण करना और वेदानाम से अनुपालन हो वेद का अनुपालन करना उसका बनाए रखना स्वाध्याय करना चार हो गए और आतिथ्यम अतिथि की सेवा करना कोई भी काल जो पहुंचता हो यथायोग की सेवा करना और वैश्व देवश भोजन बनने के बाद में सबको बांट के खाना कौआ कुत्ता जो भी हो पक्षी आदि पशु आदि को दे करके खाना सबको देना सबने देव दृष्टि करके देना इतने मिल करके एक कर्म होता है इष्ट कर्म इसको इष्ट कर्म कहा छह कर्म है जिसमें भीतर में छह कर्म पड़ जाते हैं किंतु इसको एक माना है इष्ट कर्म माना है इष्टम इति अभिधि ये इसको इष्ट कर्म कहते हैं आश्रम में होने वाले कर्म है इसी प्रकार दूसरा भी उन्हीं के ग्रस्ताश्रम आश्रम संबंधी कर्म है जिसको पूर्त कर्म कहते हैं तो समाज सेवी कर्म है परोपकार दृष्टि से कर्म करना उसको कहते हैं पूर्त कर्म क्या है वो बापी कुपत आदि देवता यतना अन्न प्रदान आ राम पूर्त वित्त विधि इसको पूर्त कर्म कहा जाता है क्या है वो? बापी कुआ से बड़ा हो और तालाव से छोटा हो उसको कहते हैं बाबड़ी बोलते हैं जिनको या बापी करके बोलते हैं उसको लोग पानी पिए पशु पक्षी मनुष्य जो भी पिए पहले लोग करते थे ऐसा काम बापी ऐसा बना देना मेरे परोपकार दृष्टि से काम करना दूसरा कुआं खुदवा देना पानी पीने के लिए लोगों के लिए ऊपर तलाव माना तालाव बना देना जनसंचय के लिए तालाव बना देना सब काम करना देवता आयतना नीचा और देवताओं के मंदिर बना देना आयतन मान मंदिर देवताओं को मंदिर बना देना और अन्न प्रदान अन्न का प्रदान करना जितना हो सके अन्नदान करना अन्नदान ऐसी एक वस्तु है बाकी दान से कोई तृप्त नहीं कर सकेगा जितना भी देंगे ग्रहित सोचेगा और देता तो अच्छा होता इतने से क्या काम चलेगा दान लेने वाला को मन में यही होता है कितना भी दे तृप्ति नहीं है जैसे अग्नि में घी की आहुति डाल के अग्नि बुझाना हो वैसे किसी को दान देकर के संतुष्ट करना हो संभव नहीं है एक ही है संतुष्टि थोड़ी देर के लिए संतुष्टि कराया जा सकता है किसे अन्न से जो रोटी खिलाने के लिए बैठा दिया जाए दो चार छह खाने के बाद में बस करेगा कुछ काल के लिए बस कर देगा वह तृप्त किया जा सकता है वो भी कुछ समय के लिए बाकी से तो तृप्ति करना संभव नहीं जितना भी दे और और और बुद्धि होगी लेने वाला की ऐसा है तो अन्न प्रदान अन्न प्रदान करना अनुवाहन करना और आराम आरमनते अस्मृति आराम जिसमें आ करके आराम करते हैं लोग उसको आराम कहा गया मैंने धर्मशाला धर्मशाला बना देना आज के धर्मशाला नहीं पहले के जमाने के धर्मशाला होते थे कोई भी आए रात्रि विश्राम करे जाए कोई किराए नहीं ले लेते थे कुछ नहीं आज तो धर्मशाला है किंतु किराए ले रहे हैं इनके बिरला धर्मशाला अमुक धर्मशाला आज के धर्मशाला ऐसी धर्मशाला है ये धर्मशाला नहीं ये तो अर्थशाला हो गया आपको <कुछ> आ राम धर्मशाला बनवाना पूर्त मित्ती भी इतना कर्म मिल करके पूर्त कर्म होता है माना समाज से भी कर्म है ये गृहस्ताश्रमी के लिए कर्म है तीसरा कर्म और एक है आगे दत्त कर्म के बारे में टिप्पणी में चर्चा करेंगे और टीका में चर्चा उठाएंगे टिप्पणी में पूरा करेंगे उसको यदि तयुर्भेद ये दोनों यहां इष्टापूर्ति इत्यादि था मंत्र में दो ही नाम लिया था इसलिए दो का भेद कर दिया इष्ट कर्म इतने होते हैं पूर्त कर्म इतने होते हैं ये कहा तयुर्भेद टीका में बता दिए कृतमिति उपास आया मन अनित्य की उपासना कर दे कर्म सब अनित्य है उसका फल भी अनित्य ही होगा इति कृत शब्द इति शब्द इष्टापूर्ति पूर्त शब्द आकृष्य आदि शब्द पर कृतम इति में आया हुआ जो इति शब्द है वो इष्टापूर्ति के आगे ले जा करके पीछे ला करके उसको इति को इष्टापूर्ति ऐसा लगा करके उसका अर्थ आदि लगाना माने ता और आदि से लेना दत्त कर्म जो कृतमिति उपास मंत्र में कृत के बाद में इति शब्द है वो इति को पहले ले जाना कहा ले जाना इष्टापूर्ति के आगे रखना इष्टापूर्ति ऐसा हो जाएगा वो इति का अर्थ करना आदि तो इष्टापूर्ता कर्म और आदि से लेना दत्त कर्म यह अर्थ आ जाएगा ये टीका का उपासदी ऐसा है मंत्र में आपका कृतम उपासद में शब्द है वह इति शब्द क्या करना कृत शब्द इति शब्द के बाद में आया हुआ जो इति शब्द है उसको इति ऐसा बनाना इष्टापूर्त के बाद में रख देना वहां से उठा के पहले ले जाना उसको पूर्त शब्द उपरी आकृष्य उसको पूर्त के आगे ले जाना वहां खेद करके है दिश पर आदि करना आदि माने प्रकार इत्यादि तीसरा कर्म भी है, उनके लिए के उनके लिए। कर्म बाकी है इसलिए उसको ऐसे व्याख्या करना कहा इत्यादि करके छोड़ दिया मंत्र में भाष्य में इष्टापूर्ति इत्यादि भाष्यकार ने वो केवल इष्टापूर्ति करके नखा आगे इत्यादि बोल दिया और भी कर्म है गिरस्ताश्रम के लिए कहा ठीक है दत्तम आदि शब्दार्थ इत्यादि करके भाष्यकार ने जो आदि लगाया आदि से क्या लेना दत्त कर्म लेना दत्तम आदि शब्दार्थ आदि शब्द का दत्त कर्म दत्त क्या है तो टिप्पणी कार ने बताया तीन की टिप्पणी है ना सरणागत संत्राण भूता नाप्यहसन बहिर्वेदी चेदान दत्तम ये, ये मनुस्मृति के श्लोक है इष्ट का भी पूर्व लिखा है की रक्षा करना मैं आपके शरण में आया हूं करके कोई व्यक्ति आ जाए उसको हर तरह से रक्षा करना यह भी एक कर्तव्य बनता है सरणागत संतराणम उसको डर आना है जो डर करके आया हुआ व्यक्ति है उसकी रक्षा करना सरणागत संतराणम संतराण मन संरक्षण उसका रक्षा करना भूतानाम चापी अहिंसा और प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना मन वाणी शरीर से हिंसा नहीं करना किसी का मन से भी हिंसा होती है अनिष्ट सोचना हिंसा है वाणी से हिंसा कटु बोल देना उसको चुभे हिंसा है शरीर से हिंसा तो प्रसिद्धि है शरणागत रक्षा करना और भूतानाम प्राणी जो प्राणी है प्राणी वर्ग है प्राणी मात्र है उनका हिंसा नहीं करना मन बाणी कर्म से हिंसा नहीं करना शरीर से हिंसा नहीं करना और बहिर्वेदी के दान बेदी के भीतर तो दान देने ही पड़ा जब यज्ञ करेंगे आप कराएंगे पंडितों से तो आपसे लड़ाई करके भी दक्षिणा लेंगे लेंगे बेदी उसको कहेंगे बेदी दान यज्ञ में जो दान दिया जाता है वो तो बेदी दान हो गया और बहिर्वेदी भी दान है चलते फिरते में जो हो सके कुछ एक मुट्ठी अन्न किसी को दे दिया दो रुपया दे दिया चलते फिरते में मानी बेदी में नहीं यज्ञ भूमि से बाहर जो दिया जाता वो दान भी आपका कर्तव्य बनता है खाली यज्ञ मंडप में देना कोई नियम नहीं है बाहर भी देना होता है चलते फिरते में गरीब है जो हो सके कुछ दे दे देना बहिर्दी दान माने यज्ञ मंडप से बाहर का दान इसको दत्त कर्म कहते हैं ये तीन मिलकर के एक तो शरणी रक्षा और दूसरा भूतों की अहिंसा तीसरा है वेदी के बाहर का दान मिलकर के दत्त कर्म होता है ये समझ रहा ये कहा ठीक है कृतम एव अनित्य की उपासना करते हैं अनुष्ठान करते हैं ये जो इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले अनित्य के अनुष्ठान करते है। हैं अनित्य पदार्थ है यह सब और फल भी अनित्य मिलेगा इसका फल क्या मिलेगा चंद्र लोक सूर्य मिल रहा है अनित्य मिलेगा ये कहा कृतमेव उपासदे मानी कार्य में अनुष्ठान कार्य की, की उपासना करते हैं ये इधम से विशेषण पुनरावृत्त हेतुदया जो लगाया है के लिए पुनरावृति के हेतु है क्यों कृत की जो उपासना किया कार्य की उपासना किया अनित्य की उपासना किया जो अनित्य की उपासना करेंगे वो अनित्य फल मिलेगा इसलिए पुनरावृत्ति होगी स्वर्ग जाने वाले वापस आ जाते हैं कृतमिद उपासना ये हेतु दियातरूप इष्टिया चंद्रशा कृतत्व अनित्यवाद पुनरावृत्ति इत्या कृत रूप मान कार्य रूप अनित्य जो इष्ट आदि कर्म है अथवा यहाँ तो इष्ट और कर्म इष्ट कर्म कहा एक ईष्टि कर्म भी होता है उसको लेकर के इष्टिया है इष्टि कर्म होता है यहाँ तो इष्ट कर्म की चर्चा इष्टि की चर्चा नहीं है इसलिए टिप्पणी लिखते हैं चार की इष्टियादि इत इष्ट आदि प्राक्रमिक बात प्रकरण में इष्ट शब्द की चर्चा है इष्टि की तो है नहीं इष्टि की तृतीय इष्टिया बनना है यह तो यहाँ इष्टा बना रखा है इष्टि नहीं है तो इष्टि शब्द हो आदि में इष्ट आदि बनना था किंतु यह इष्ट है प्रकरण है इष्ट की तो यहाँ इष्टि न होकर इष्ट होता तो अच्छा होता ये बोल रहे एक कार्य रूप इष्ट आदि जन्यवाच तो माने इष्ट कर्म से जन्य होने के कारण वो भी अनित्य होगा चंद्रशिया चंद्रश्या मान स्वर्गलोक कृतत्वी कार्य रूपी हो जाएगा इसलिए अनित्यवाद वो भी अनित्य हो जाएगा चंद्रलोक जो आपको स्वर्ग मिला अनित्य होने से पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति को भी यही कहना चाहते हैं एक अकृत रूपवाद भाष्य में कहा था कृत रूप चंद्रवश्य जो चंद्रलोक है वह कृतरूप है कार्यरूप है अनित्य है इसलिए त्र कृत क्षयात्नर्तनते भाष्य में कहा जो पुनरावृति होगी किस तरह से इमाम इम जो भी संंडक में कहा ये शरीर को भी प्राप्त कर सकते मनुष्य शरीर अथवा तो इसे भी निज शरीर भी प्राप्त कर सकते कर्म के आधार पर ऐसा कहा ठीक है पुनरावृत्त मंत्रवाक्य में प्रमाण पुनरावृत्ति में इसी के मंत्र वाक्य तो यह तो ब्राह्मण भाग है प्रश्नों पर निशा व्याख्या भाग में है इसका मंत्र कौन है मुंडक ये मंत्र वाक्य में प्रमाण थी मंत्र वाक्य का प्रमाण देते क्या क्या प्रमाण दिया इम लोकम ही सकती ये मंत्र वाक्य है भाष्य कहा था इस लोक को प्राप्त कर सकते मैंने मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं अथवा इसे हीन माने पशु पक्ष्यादि से भी प्राप्त कर सकते हैं ये कहा <coughs> अब ये तो हो गया इष्ट कर्म भी करने वाला मान दक्षिणायन वालों की चर्चा होगी अब आगे दूसरा दूसरा आयन का उत्तरायण है अब उसकी चर्चा आगे करना चाहते हैं वो कैसे उनकी पुनरावृत्ति होती कि नहीं होती है हाँ उनकी कैसा फल उनको फल क्या मिलेगा और उत्तरायण वालों की चर्चा क्योंकि संभत्सवरूप प्रजापति का दो आयन है दो मार्ग है दक्षिणायन वालों की चर्चा हो गई अब उत्तरायण वाले की चर्चा करना है आगे मंत्र है अथोत्तरेड़ा तपसा विद्या आत्मानुमन आदित्यम ब्रह्मचर्य श्रद्धया विदया आत्माष्य आदिम विजय वैपरा आयतन अमृतमेतरायणस्मानर्तंते यद तदेश श्लोक अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विदया आत्माष्य आदिम विजय वै प्राणतनमेतदमृत अभय तत्परायणम ये तस्मात्न वर्तंत निरोध श्लोक कथम उत्तरेण और अनंतर उत्तरायण मार्ग की चर्चा करते हैं उत्तरायण मार्ग से जाने वाले जो होंगे क्योंकि संभव स्वरूप प्रजापति का दो अंग है दक्षिणायन और उत्तरायण तो दक्षिणायन वालों की चर्चा हो गई अब उत्तरायण वालों की तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्य तप इंद्रिया समू भी तप करते हैं जो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं यह साधन है तप और ब्रह्मचर्य के माध्यम से श्रद्धा या और एक आस्तिक बुद्धि है परमात्मा है ऐसी बुद्धि है श्रद्धा या श्रद्धा से आस्तिक बुद्धि के द्वारा और विद्या या मान उपासना से उपासना कर रहे हैं अहंगना कर रहे हैं आत्मा अन्विष्य आत्मा का अन्वेषण कर कर है इस साधन से आत्मा का अन्वेषण करके आदित्यम अभिजयंत आदित्य को जीतते हैं माने उत्तरायण मार्ग को जीत लेते हैं आदित्य मार्ग है उत्तरायण मार्ग ब्रह्मलोक को जीत लेते हैं ये कहा तदयी प्राणा नाम आयतन संपूर्ण ये जो प्राण है इसका आयतन यही जो हिरण्य करके बोलते हैं यही है जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म जिसको सबल ब्रह्म बोलते हिरण्यगर्भ कहते हैं यही ये ना हमारे प्राणों का आयतन है आश्रय समी है वो प्राणों का समी होता है आश्रय हो तो हो वही है यह तद अमृतम यही अमृत है ये हमारा है अवयम यही अवय तत्व है वहां पर भय नहीं होगा ये तत्परायणम परम गति वही है यह तस्मात्मा पुनरावर्तन थे उसकी मुक्ति होगी जो उपासना में लगने वालों की क्रम मुक्ति होगी यहाँ से पहुंचेगा और ब्रह्मा जी के व्यक्ति के समय उसके भी मुक्ति हो जाएगी ये तस्मात्मा पुनरावर्तन थे उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी उन लोगों की इति निरोध है यहीं पर ये निरोध है तदैस श्लोक आगे इसी विषय में आगे मंत्र है कहना चाहते हैं श्लोक माने मंत्र अथा उत्तरे उत्तरायण के उत्तरायण के द्वारा जो जाते हैं संबल स्वरूप प्रजापति का दो दो मार्ग हैं दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग दो मार्ग उसमें से दक्षिण मार्ग की चर्चा हो गया उत्तरायण मार्ग वाला रह गया उत्तरायण के द्वारा प्रजापति का दो अंश थे उत्तरायण और दक्षिणायन उनमें से एक अंश है उत्तरायण उस अंश को प्राणम जो प्राण है अत्ता है एक अंश रई वाला की चर्चा हो गई है दूसरा प्राण वाले की चर्चा है उत्तरायण वाला प्राणम अतारम आदित्य में अभिजयन उसको पैसे जो प्राण है आदित्य है उसी को जीतते हैं ये कहा को जीतते हैं रूप में पहुंच जाते हैं ये कहना चाहते हैं किस साधन से केना प्रश्न व किस साधन से जाते हैं वो क्या साधन है प्राण को जीतने के लिए आदित्य को जीतने के लिए प्रश्न उठा तो उत्तर दे तपस तप से तप रूप साधन चाहिए उसको जीतने के तप तप माने कौन सा तप या कृत्र चांद्रायण आदि तप नहीं तपसा इंद्रिय जयेगा इंद्रिय को निग्रह करना सबसे बड़ा तप है मन चंद्रिया परम तप मन और इंद्रियों को एकाग्र करना ये सबसे बड़ा तप है बाकी बहुत सारे तप है चांद्रायण व्रत है पय व्रत है व्रत है व्रत तप है, है। तो सबसे बड़ा तप है मन और इंद्रियो को नियंत्रण करना मनसस् चंद्रिया चाहे आग्रम परमा तब कहा तब का मैने इंद्रिया जय है ना इंद्रिय को जय करना विजय प्राप्त करना इंद्रियों में अपने अधीन करना इंद्रियों के अधीन हम न हो हमारे अधीन इंद्रिया हो ऐसा होना ये तप है विशेषतः तो ब्रह्मचर्य और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य भी सहायक होता है उत्तरायण मार्ग के लिए ब्रह्मचर्य ना और एक आस्तिक बुद्धि भी होना चाहिए परमात्मा के विषय में परमात्मा है करके मन में विश्वास रखना चाहिए अस्तिक्व बुद्धि के द्वारा विद्याचा मैंने उपासना के माध्यम से ये चार साधन बता दिया उस उत्तरायण मार्ग के जाने के साधन ये चार बता दिया विद्याचा प्रजापत्यात्म विषय आत्मान प्राण प्रजापति का स्वरूप जो बना हुआ है आत्मा प्राण माने समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं समष्टि प्राण प्राण सूर्य और सूर्य वो सूर्य वही है सूर्य है समी प्राण हिरण्यगर्भ क्यों है क्यों जगतु ऐसा मंत्र आता है जंगम और स्थाय सबके सब, सब वही बना तस्तु तस्तुख जगत माने चलने वाले और तस्थ माने अचल दो प्रकार के सबके सब, सब वही बना हुआ है ही था हिरण्य से सब बना हुआ सब के साथ अन्विष्य अहम अस्मृति इसको विचार करके वही मैं हूँ ऐसा करना जो समस्त जगत में अभिवान करने वाला तत्व तो हिरनगर है उसी को मैं वही हूँ अहम ग्रहासना विद्या शब्द का उपासना करके विदित तो ऐसा जानकर उपासना करके आदित्यम अभिजयंते अभी प्राप्त होते आदित्य माने हिरण को प्राप्त करते हैं उत्तरायण मार्ग से एक टिप्पणी जगत जगत जंगमस था प्राण सूर्य जंगम और थावर दो प्रकार के वस्तु एक एक तो चलने वाले एक न चलने वाले चलने वाले को जंगम कहते हैं जैसे मनुष्य आदि जंगम में आ जाते हैं और थावर वृक्ष आदि है जो चलते नहीं है दो प्रकार के होते हैं तो सब में अभिमान रखने वाला जो तत्व वही मई ऐसा हिरण्य को मै मुंह करके अहम ग्रोह पास हूं के माध्यम से जा करके आदित्य में अभिजयती आदित्य को प्राप्त कर यह आयतनम प्राणों का प्राण एक एक शरीर में जो प्राण है सबका यह आश्रय है आयतनम सभी प्राणों का आश्रय यही है समष्टि प्राण रूप है वो ये तद वही आयतनम सर्व प्राणा नाम यही है आयतन आश्रय सबका सारे प्राणों का आश्रय यही है सामान्य सर्व प्राणा नाम आयतनम सामान्य आयतनम आश्रय ये तद तो अमृतम अविनाशी साधारण रूप से सबका आयतन आश्रय यही भाई हिरणी है सामान्य साधारण रूप से आयतनम आश्रय आश्रय वही है यह तद तो अमृतम अविनाश यही अविनाशी तत्व है क्योंकि तो दक्षिणा से जाने वाले तो वापस होते हैं ये उत्तरायुष से जाने वाले की क्रम मुक्ति होगी वापस नहीं होती अविनाशी अभयम अभय है वहां जाने के बाद भय नहीं होगा अतएव भय वर्जितम जब अविनाशी तत्व में पहुंच गया तो भय कैसे होगा अब अभय रहेगा अतएव भय वर्जित भय वर्जित है भय रहित है न चंद्रवत क्षय वृत्ति भयवत यह तत्पर क्योंकि ये कैसा है चंद्रमा तो देखो पंद्रह दिन क्षय होता है पंद्रह दिन वृत्ति होता है चंद्रमा को भय बना रहता है क्योंकि अभी एक क्षय वाला पक्ष शुरू हो गया ना कृष्ण पक्ष ऐसा नहीं ना ये, ये है क्षयता है ये कहा न चंद्रवत क्षय वृद्धि भायव भाईवत ये चंद्र को क्षय और वृद्धि का भय बना रहता है ऐसा नहीं है उत्तरायण ऐसा है मार्ग ये तत्त तो पराणम परागति यही है पराया ने परागति परम गति यही है संसार की सबसे उत्तम गति यही है किसका विद्यावताम कर्मिणाम से ज्ञानवताम मान केवल उपासना करने वालों ना न विद्या मान उपासना और कर्मी नाम से ज्ञान बताऊ उपासना कर्म सहित कर्मी तो हैं किंतु उपासना सहित कर्म करने वालों का भी यही गति है दोनों का केवल उपासकों का अथवा कर्म सहित उपासक दोनों का यही गति है ज्ञान बताऊ ये तस्मात्मा पुनरावर्तन दे इससे पुनरावृत्ति नहीं होती है वापस नहीं आते हैं यथा इतरे केवल कर्मियों जैसे केवल कर्मियों को कहा चंद्र भोगने के बाद वापस होते हैं कहा ऐसा इनका नहीं है एशो अभिदि निरोध ये ये जो है अब ये केवल कर्मी जो अज्ञानी है उपासक नहीं है उनके लिए निरोध मार्ग में जा नहीं सकते दरवाजा लग जाता है, है। आदित्या निरुद्ध अविद्वांस हो माने इस इस मार्ग से आदित्य मार्ग से निरुद्ध है अविद्वांस माने केवल कर्मी अज्ञानी लोग निरुद्ध है नैतिक संवत्सर में आदित्या प्राणम अभिप्राप्त होती है मैं जो आदित्य अंश को प्राप्त नहीं कर सकते अज्ञानी लोग केवल कर्मी लोग संवत्सर में दो अंश है चंद्र और आदित्य वाला वाले चंद्र वाले अंश को प्राप्त करते आदित्य वाले को प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिए निरोध है दरवाजा बंद है उनके लिए के, केवल कर्मियों के लिए कहा नहीं संबत्सर कालात्मा अभिदुशान निरोध सही वो जो संभत्सर रूपी कालो है वह कैसा है अभिदुषा निरोध केवल कर्मियों का निरोध हो जाता है उसमें जा दे सकते हैं तत, था तदेश श्लोक कहा तत्र तस्मिन कहा था माने उस विषय में आगे एक मंत्र है जाते हैं कि ब्राह्मण चल रहा था अब मंत्र आएगा एक मंत्र आएगा ये ठीक है, समय हो गया कि ओम ती का फिर कर स्त्रे सुतस्तावे से